श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध श्री रामकृष्ण देव के पूछने पर केदार के संबंध में नरेंद्र का निजमत प्रकाश केदार के चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से पूछा क्या रे कैसा देखा कैसी भक्ति देखी भगवान के नाम से एकदम रो पड़ता है हरि का नाम लेते ही जिसकी आँखों में अश्रुधारा बह चलती है वह तो जीवन मुक्त है, अच्छा है केदार अच्छा आदमी ना, पवित्र तेजस्वी ऐसे व्यक्तियों को जो अथवा किसी दूसरे कारण से पुरुष शरीर धारण करके भी नारी सुलभ भाव का अवलंबन करते हैं हृदय से घृणा करते थे दृढ़ संकल्प और उद्यम की सहायता लिए बिना पुरुष केवल रुदन मात्र का आश्रय लेकर ईश्वर के समीप उपस्थित हो सकेगा ऐसी बात उन्हें पुरुषत्व के अपमान रूप से प्रतीत होती थी ईश्वर पर पूर्णतया निर्भर रहने पर भी पुरुष सदैव पुरुष ही रहेगा और पुरुष की तरह ही वह आत्मसमर्पण करेगा यही उनका अभिमत था अतः श्री रामकृष्ण देव की उस बात का अनुमोदन न कर सकने के कारण उन्होंने कहा महाराज मैं कैसे जानूँ आप लोक चरित्र समझते हैं आप ही बता सकते हैं नहीं तो रुलाई देखकर अच्छा बुरा नहीं समझा जा सकता एक तक देखते रहने से भी आंसू गिरने लगते हैं फिर श्री राधिका के विरह सूचक कीर्तन आदि सुनकर रोने वाले प्रायः अपनी पत्नी के विरह को याद कर या अपने ऊपर वैसी अवस्था का आरोप कर रोने लगते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ऐसी अवस्था से मेरे जैसा व्यक्ति पूर्णतया अपरिचित है अतः वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण के विरह से राधिका आदि गोपियों का रुदन संबंधी कीर्तन सुनने पर भी दूसरों की तरह मुझे रुलाई नहीं आएगी इस प्रकार नरेंद्र जिस बात को सत्य समझते थे पूछे जाने पर श्री रामकृष्ण देव के निकट उसे सदा नि संकोच प्रकट कर देते थे श्री रामकृष्ण देव भी उससे उन पर प्रसन्न हो ही होते थे कभी रुष्ट होते नहीं दिखाई पड़ते थे क्योंकि अंतरदृष्टि संपन्न श्री रामकृष्णदेव निश्चित रूप से जान गए थे सत्यनिष्ठ नरेंद्र के भाव में कृत्रिमता कुछ भी नहीं है साकारोपासना के संबंध में नरेंद्र की धमकी राखाल को भय और श्री रामकृष्ण श्री रामकृष्ण देव के दर्शन लाभ के कुछ समय पहले नरेंद्राथ ब्राह्म समाज में जाने लगे थे और ब्राह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिया था कि निराकार अद्वितीय ईश्वर पर विश्वास रखकर केवल उसी की उपासना और ध्यान धारणा करूंगा। किंतु बनकर उस समाज में में प्रचलित सामाजिक आचार व्यवहार के का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ था। श्री राखाल इससे पूर्व ही नरेंद्र से परिचित थे और प्रायः उन्हीं के साथ वार्तालाप आदि में समय बिताते थे शिशु सदृश कोमल स्वभाव राखाल चंद्र नरेंद्र के प्रेम व्यवहार से मुग्ध होकर उनकी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ही प्रायः सब विषयों में परिचालित होंगे इसमें आश्चर्य की बात नहीं है अतः नरेंद्र के परामर्श से उस समय उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था इस घटना के थोड़े ही समय बाद राखाल चंद्र श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे और उनके उपदेश से साकार उपासना का सुप्त प्रेम राखाल के मन में पुनः जाग उठा इसके कुछ महीने बाद नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के पास आए और राखाल को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए कुछ दिनों के अनंतर नरेंद्रनाथ ने देखा कि राखाल चंद श्री रामकृष्ण देव के साथ मंदिर में जाकर देव मूर्तियों को प्रणाम कर रहा है सत्यपरायण नरेंद्रनाथ इससे असंतुष्ट हुए और राखाल को पूर्व प्रतिज्ञा स्मरण कराकर तीव्र भाव से उपालंभ देने लगे उन्होंने कहा ब्राह्म समाज के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः मंदिर में जाकर मूर्ति को प्रणाम करने से तुम तो मिथ्याचार दोष से दूषित हो गए हो कोमल स्वभाव राखाल मित्र की इस बात पर मौन रहे और तब से कुछ समय तक उनसे भेंट करने में भी भयभीत तथा संकुचित होने लगे अंत में श्री रामकृष्ण देव ने राखाल के उस भाव को जानकर नरेंद्र नाथ को मीठी मीठी बातों से समझाते हुए कहा देख राखाल को फिर तू कुछ न कहना वह तुझे देखते ही डर से समझ जाता है उसको अब साकार में विश्वास हो गया है वह फिर क्या करे क्या सभी व्यक्ति प्रारंभ से ही निराकार की धारणा कर सकते हैं नरेंद्रनाथ भी उस दिन से राखाल के प्रति दोषारोपण करने में विरत हो गए अद्वैतवाद में विश्वासी करने के लिए श्री राम देव की चेष्टा तथा नरेंद्र का प्रतिवाद नरेंद्र को उत्तम अधिकारी जानकर प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव उन्हें अद्वैत तत्व के प्रति श्रद्धावान होने के लिए प्रयत्न करते थे दक्षिणेश्वर में आते ही वे उन्हें अष्टावक्र संहिता आदि वेदांत ग्रंथों का पाठ करने देते थे निराकार सगुण ब्रह्म की द्वैत भाव से उपासना में नियुक्त नरेंद्र की दृष्टि में उस समय वैसे ग्रंथ नास्तिक के दोष युक्त प्रतीत होते थे श्री रामकृष्णदेव के अनुरोध से थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही वे स्पष्ट रूप से कह देते थे नास्तिकता से यह किस प्रकार भिन्न है जीव अपने को श्रष्टा समझे, इससे अधिक पाप और क्या हो सकता है? मैं ईश्वर हूं मरणशील सारे पदार्थ ही ईश्वर है इससे अधिक अयोक्तिक बात और क्या हो सकती है ग्रंथकर्ता ऋषि मुनियों का मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया था नहीं तो ऐसी बातें वे कैसे लिख सकते स्पष्टवादी नरेंद्र नाथ की यह बात सुनकर वे हंसते थे और उनके भाव पर आघात न पहुँचाते हुए कहते थे तू इस समय उनकी बातें न लेना चाहे तो न ले पर ऋषि मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल उसके बाद वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे उसी पर विश्वास कर लेना किंतु उनकी वह बात नरेंद्र प्राय नहीं सुनते थे क्योंकि युक्ति से जिसकी प्रतिष्ठा नहीं होती वह उनके सामने उस समय मिथ्या प्रतीत होता था और सब प्रकार की मिथ्या बातों के विरुद्ध खड़े हो जाना उनका स्वभाव सिद्ध गुण था अतः श्री रामकृष्ण देव के अतिरिक्त वे दूसरे लोगों से बातचीत करते समय अद्वैतवाद के विरुद्ध तरह तरह की युक्तियाँ देते और समय समय पर श्लेष वाक्य का भी प्रयोग करते थे